भी है। भी किया है। लेना है और से लेना है प्रथम देखेंगे किसका है क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेम क्षेत्र ज्ञान और जेन इन तीन का प्रसंग है ना तो यहाँ पर सम्यक दर्शनम का अर्थ क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान गेय है ना क्षेत्र ज्ञान गे नाम गेय या था क्षेत्र ज्ञान गेयनाम याथास्म प्रथवा इसका क्षेत्र ज्ञान और व्यय का यथाश्रम क्षेत्र ज्ञान और जय का यथार्थ रूप यथात्मक यथार्थ रूप इसम कर समझाते तो तो है मदभा पर मि समाते हैं और मम बाबा का क्या हुआ परमात्मा बाबा का तो क्या हुआ परमात्मा परमात्मा बने परमात्मा को मदभा परमात्म रूप को होने में समर्थ होता है परमात्म रूपता को प्राप्त करता है क्या कह परमा परमात्मा को प्राप्त करता है तो यह परमात्मा रूप को प्राप्त करता है है कि परमात्मा पूजा परमात्मा रूप ब्रम रूप ब्रम रूप को प्राप्त करता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है उस पद्धति होती है चलिए आगे सत्र अध्याय में ईश्वर से के क्षेत्र की लक्षण पर सप्तम अध्याय में ईश्वर की क्षेत्र क्षेत्र तरा तथा अपरा ये जो प्रकृति है अपराध क्षेत्र रूप कौन से सी प्रकृति कौन अपरा और क्षेत्र कौन सी प्रकृति जी रूपा है क्षेत्र है और अपरा प्रकृति क्या है चैतन है क्या एक भूतानी और भूतानी ऐसा मतलब इन इन दो कारणों वाले इन दो कारणों कारणों वाले वाले प्राणी प्राणी हैं ना को तो क्या कि दोनों को दो लीकर बनेगा ना ये समझो दृष्टि शरीर है ना दृश्य ये क्या है अचेतन है इसमें क्या है जीव है तो इन दो कारणों वाले सभी प्राणी हैं ऐसा कहा गया ऐसा कहा गया अब देखेंगे छेत्तर छेत्तर दो है कि प्राणियों की क्षेत्र क्षेत्र ग्रो से इसी है। कारण है। लग, रहा। दो प्रकृतिया कारण किस प्रकार है दो प्रक्रिया कारण या किस प्रकार प्राणियों की क्षेत्र क्षेत्र ग्रोह से दो प्रकृतिया कारण है लगा तो हमें किस प्रकार प्राणियों की कारण है इसलिए इसलिए मतलब इसका अर्थ बताने के लिए अभुना उचित अभुना अयम अर्थ इसलिए यह अर्थ यह इसी प्रश्न का उत्तर इस प्रतिशत उत्तर इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अधना उच्य और कहा जाता है प्रकृतिम प्रकृतिम प्रकृतिम अनादी उपनाकार विकाराच तो अनाजी अनाजी अनादिवि प्रकृति और पुरुष से इन दोनों को प्रकृति और पुरुष इन दोनों को भी ही अनादिंगे तो यहाँ पर जो प्रकृति है ये अपरा प्रकृति मतलब जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है क्षेत्र रूप है अपरा प्रकृति क्षेत्र रूप है और पुरुष जिसको कहा गया है ये परा प्रकृति क्षेत्र से है इन दोनों को कैसा जानिए? अनादि जाएंगे जब अनादि जानेंगे जाने. तो पहले से है की नहीं है पहले से सृष्टि के पूर्व काल में है सत्य है ये स्थिति पूरे तो काल से ये सभी विद्यमान है है ना और पूरे काल से विद्यमान का यदि ना हो तो सनातन धर्म इस्लाम और ईसाई लगने का हो जाएगा उनमें भी जो है ना पहले से कुछ भी नहीं है इस पर अपनी इच्छा के पर ऐसा है यदि बोलो कि जब पहले कुछ है नहीं तो कोई छुट्टी है कोई दुखी है जन्म से कोई छुट्टी है कोई दुखी है कोई नेत्रवान है कोई नेत्र है कोई स्वस्थ है कोई क्या रुगण है कोई संघू है ऐसा की क्षमता क्योंकि ईश्वर की इच्छा दिया जाता है तो घन जो ईश्वर में नहीं है तो सपेक्षक बात इसकी जो है नीवों के पूर्व कर्म की अपेक्षा करती है ना जीव पहले है उनके कर्म भी है उनके कर्मानुसार करते हैं जैसा जिसका कर्म है व्यवस्था उसके सूर्य करते हैं धाता यथापूर्वे पूर्व कल्प के अनुसार से करते है ना और का साथ जो या कल का पूर्ण भी कहते हैं सभी सदैव शंकराचार्य वहाँ पर अधिकीयन कर्ज करते हैं कार्यावस्थापन दुखी का भाव मतलब कार्यावस्था में वस्तु कारणावस्था में शंकराचार दुकीयन करते हैं ये, ये जो है ना नाचल महत्व की बात बोल रहा है शंकराचार्य ने कहा है मतलब कोई दुटी नहीं है और ये जो प्रकृति सूच ये क्या है की उसमें एकद्रो में एक भी भूत एक भूटानी करवाण सुधार है ये दोनों क्या है कि सभी भूतों के कारण कि दोनों को भी अनादि जानिए कैसे नहीं जानिए यदि न हो तो फिर इस्लाम ईसाई जैसा हो जाएगा स्ना कम घर में अब देखेंगे उनके यही माना जाता है कोई मरते में जाता है कोई नरक जाता है तो आने की व्यवस्था नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं है उनके यहाँ आने की पुनर्गृण नहीं है नहीं होते हैं ये दुनर्जन में ही इसमें विकारांशा गुणांशा क्या विकारांशा गुणांशा एवं प्रकृति सम्मान विकारांशा गुणांशा का ऋणांक प्रकृति समानी विकारों को और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ ही जानो विकारों को और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ ही जानो जो विकार है ना आपने जो का पढ़ी है ना तो ये महा से अहंकार और क्या है एकादश परमात्मा एकादश दुनिया पंचभूत ये क्या हो गए विकास हो गए ये क्या हो गए विकार हो गए और विकार तो सभी है गिटार तो सभी है वहाँ पर ये अलग अलग विभाग किया है कुछ प्रकृति है कुछ विकति है कुछ प्रकृति है विकार तो सभी हो जाएगा जो सभी उत्सव हुए हैं तो वो महादारी क्या हो गए विकार हो गए और गुण गुण ऐसी यहाँ पर देखेंगे की जो सतूरज है तो सुख दुख मोहन में सर्णत गुण सुख दुख मोह में सुख दुख मोह यहाँ पर कारण मिला कारणों से ही उत्पन्न हुआ जाने की प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जाने तो प्रकृति कहेगी ना जल प्रकृति तो इससे ये सब उत्पन्न होता है कि सुल्सन ऐसा है जल प्रकृति से लेकिन ये राष्ट्र में प्रकृति प्राव यहाँ पर प्रकृति में है ना पुरुष तो किसकी प्रकृति जैसे ईश्वर है और यहाँ पर ये दो प्रकृतिया है, है ना इसने दोन की ईश्वर दो की प्रकृतियाँ और ये दोनों कौन सी प्रकृति और प्रकृति और पुरुष तो और ये दोनों ईश्वर की प्रकृतिया है दोनों को भी अनादि ही जानो कैसे ना ना हाँ ये दिवचन के रूप है अनादिंग अच्छा पर अनादि में अनादि में बताते हैं प्रकाश है वास्तविक आदि ही ये ये यो है कि जिन जिन दो जि, जिन दो का आदि नहीं है आदि कर का कारण नहीं है उन दोनों को क्या कहेंगे अनादि इनका कोई कारण नहीं है जैसे ईश्वर पहले से विद्यमान है वैसे पढ़ा व पढ़ा को कितना भी और जो वास्तव कहते हैं नित्य ईश्वर आप ईश्वर ईश्वर का नित्य ईश्वर होने के कारण ईश्वर का ईश्वर इश्वर्क में ईश्वर धर्म रहेगा वो नित्य होगा के नित्य होगा भक्त का नित्य कह रहे ईश्वर का नित्य ईश्वर होने के कारण है ध्यान देंगे ईश्वर इश्वर्क का ईश्वर कैसा है नित्य है ईश्वर है शासन करता तो ईश्वर का क्या होगा शासन करते क्या होगा शासन करते तो जिसके ऊपर शासन करना है वो वस्लों उन वस्तुओं से रहने पर भी तो वो शासन करता कहा जाएगा है ना जैसे की प्रजा के होने पर भी प्रजापति होता है प्रजा के होने पर भी राजा होता है तो शासन दो प्रकृतियों से करता है तो इन दो प्रकृतियों के बिना वो उसका स्वृत्व हो सकता है ईश्वर का शासन करते हैं शासन करते वो प्रकृतियों के बिना हो सकता है और उसका जो है ना इस भाष्ट नित्य मानते नित्य मानते थे तो जब ईश्वर का ईश्वर से है तो क्या मानना पड़ेगा की उनकी दोनों प्रकृतियाँ भी नित्त रहेंगी है ना जबकि प्रकृतियाँ नित्य नहीं रहेंगी तो क्या है उसका ईश्वर हो गया उचित कहते हैं ईश्वर का नित्य ईश्वर होने के कारण उनकी दोनों प्रकृतियों को भी नित्व ऐसी नित्य में होना उचित है नित्य होना नित्य रूप से होना उचित है या नित्य होना उचित है समझे लगेगी ईश्वर का नित्य स्प्रस्त होने के कारण उनकी दोनों प्रकृतियों को भी नित्य होना उचित है अच्छा भाषकार भी क्या बोल रहे हैं इसको तो नित्य श्लोक में अनादि शब्द गया। मतलब वो इसका कोई आदि नहीं है और जिसका कारण नहीं होगा वो वस्तु कैसी होगी अनादि होगी और कारण न होगी नित्य भी होगी कैसी होगी नित्य शब्द का प्रयोग जन संचार उनकी दोनों प्रकृतियों को भी नित्य मानना उचित है और ये है ना में इस इस ईश्वर कौन क्योंकि दो प्रकृतियों से युक्त होना ही ईश्वर का ईश्वर होगा ईश्वर कौन है या प्रकृति प्रकृति कौन है दो प्रकृति वाला कौन है इस बात ईश्वर ईश्वर से क्या होगा प्रकृति है नीश्वर हो गया तो फिर ना? तो क्या होगा प्रकृति क्या होगा मतलब क्या है की वृत्व नित्य है इसका मतलब क्या है मतलब है दोनों पुरुष के जो नहीं आता है ना जो नहीं नहीं अंतराग्रहण नहीं, नहीं जीव आत्मा आत्मा जीवात्मा जीवा, है ना वो वो ब्रह्म का शुरू की है जीवात्मा तो है यहाँ पुरुष है और शांतर मे वो ब्रह्म का मेरा शुरू है तो पुरुष यहाँ क्षेत्रज्ञ आत्मा मैं लगाइए याद स्थिति ध्यान जिन दो प्रकृतियों के द्वारा ईकर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय अंक है जिन दो प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति का हेतु होता है तो ये जो है ना ये जितने विकार होते हैं सब अध्ययन प्रकृति के होते हैं माँ दादी में कह परिणाम और क्या है कि ये जगत प्रदेश में परिणाम किसका होता है और इसमें बंधन किसका होता है जो क्षेत्र भी का जाता है कर्मानुसार आध्या जिन दो प्रकृतियों द्वारा ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति उदय के हेतु हैं ये दोनों अनादि हैं सत्य हैं वे दोनों कैसी हैं अनादि करके वास्तवल है <ûrd>. हाँ, ना क्या सत्य वे दोनों प्रकृतियाँ कहती है सत्य है शंकराचार्य लगता है और कहते हैं वो प्रकृतियाँ संसार का कारण है वे दोनों सत्य प्रकृतियाँ संसार का कारण है व्यवहारिक सत्य कह सकते है ना वो व्यवहारिक तो कह सकते हैं लेकिन ये मतलब क्या है जैसा कल्पी कल्पी करते हैं वैसा भाष्यकाल में व्यवहारिक वो दोनों व्यवहारिक संसार के कारण थी अब देखेंगे ना आदि अनादि ऐसा है ना भाष्यकार ने अनादि ने क्या समाज किया है की कि डूंगरी समाज किया ना विद्य के आदि यो हूँ हमसे समाज किया भाष्यकार ने डूंगी और कुछ लोग यहाँ पर नई तत् समाप्त करते हैं तो देखो कैसा न आदि आदि या जीवन है तो कैसा होगा आदिश्य आदिश्य आदि एक एक करके आदिश्य आदिश्य आदि ये दो सवाक्य हो पुरुष का आदिनाथादी रूपनाथ न आदि अनादि ऐसा नत्ष समाप्त है इसी कैसे तत्पुर वर्णन की इस प्रकार कुछ लोग तत्पुरुष समाप्त का करते हैं इस प्रकार कुछ लोग सम का वर्णन करते हैं अब देखेंगे तो अब इस पर ध्यान देगा तो इसका अर्थ क्या लगाइए क्या होगा आदमी का अर्थ क्या होता है कारण क्या होता है तो अनाजी का क्या होगा कारण से भिन्न क्या होगा कारण से भिन्न जो कारण न हो तो उनका क्या सोचा इनके प्रकृति और पुरुष ये दोनों कारण से भिन्न जब ऐसा नए तत्व में करने पर क्या होगा किसी और पुरुष ये दोनों कारण से भिग्न है या किसी और पुरुष ये दोनों कारण नहीं है क्योंकि कारण हो जाएगा ईश्वर का तो ऐसी व्याख्या करने वाले अपनी व्याख्या के समर्थन में कहते हैं कि ऐसी व्याख्या करने से ईश्वर का कारण सिद्ध हो जाता है ईश्वर का कारणत्व जगत कारणत्व जगत उत्पत्तिणश्वर का सिद्ध होता है और शंकराचार्य जी व्याख्या करते हैं उसके अनुसार ये आपत्ति भी देते हैं शंकराचार्य ने व्याख्या करते दोनों को क्या माना है अनादि नित्य मान इनको कैसा माना है नित्य माना है इनको तो आपत्ति है नाप करने वाले को या आपत्ति है शंकराचार्य की व्याख्या में क्या तो यदि प्रकृति और पुरुष को तो अनादि नित्य मान लिया जाए क्या मान लिया जाए नित्य तो नित्य मान लिया जाए तब तो यही दोनों जगत के कारण बन जायेंगे क्यों प्रकृति हो तो यही दोनों जगत का कारण बन जायेंगे जगत का सरका प्रकृति और पुरुष हो जाएंगे ईश्वर जगत का नहीं ले इसलिए ऐसा नया तस्वीर समाप्त करते हैं लगाइए ही सें क्योंकि करते, करते हैं कि वैसा समाप्त करने से वैसा समाप्त करने से इनको वाक्य अलंकार है वैसा समाप्त करने से ईश्वर का गिरफ्त करना प्रसिद्ध हो जाता है ये दोनों कारण से भिन्न हैं, तो ये दोनों कारण तो नहीं, तो दोनों नहीं। वो हो पाए कौन कारण होगा ही सेंड क्योंकि वैसी व्याख्या करने से ऐसे व्याख्या के द्वारा ईश्वर का गिरफ्त करना प्रसिद्ध हो जाता है पुनः यदि प्रकृति और प्रकृति और पुरुष नित्य ही हो नित क्या काम प्रकृति और पुरुष नित्य ही हो शंकराचार्य ने व्याख्या करके अनादी दस नृत्य कर दिया है की प्रकृति और पुरुष ये दोनों नित्य ही हो तो सत्य प्रतम एवं जगत तो उन दोनों का कार्य ही जगत होगा तो जगत उन दोनों का कार्य ही होगा जगत के कारण कौन हो जायेंगे तो सत्य प्रथम उन दोनों का कार्य ही जगत होगा आया तो वही दोनों करता हो जाएंगे ग्रद्धे तो ऐसा होने से क्या होगा ईश्वर से जगता करना ईश्वर की ईश्वर में गिरत प्रतित्व नहीं होगा ईश्वर तो में गलत प्रतित्व नहीं होगा ये दोष कहते हैं कौन नए तस्व समाप्त करने वाले तो वास्तव तो कहते हैं सदस्य की वह अनुवा कथन अंकित है नाप्त करके जो व्याख्या की जाती है वो अंकित है सदस्य वह व्याख्या अंकित है क्योंकि व्यक्ति अंकित है तो सुन लेना मतलब भी क्या है की जो नए तत्पुरु समाप्त करते हैं वो पहले से विद्यमान दिण का मानते यदि पहले से विद्यमान माने तब तो उनको भी क्या बोगी समातमान होना चाहिए बोगी से अनुसार क्या है कि जिन दोनों का आदि नहीं है जिन दोनों का कारण नहीं है जिन दोनों का अर्थात वो पहले जिनका कारण नहीं होता है उससे पहले से विद्यमान होती है और ऐसे भी असर नहीं है नए तत्पुरु समाप्त करने वालों को तो पहले से विद्यमान माने जिनके अनुसार पहले से कृप्वर पुरुष नहीं है तो जब पहले से तृकृति पुरुष नहीं है तो फिर ईश्वर का ईश्वर प्रसिद्ध होगा तो भाष्यकार कहते हैं यदि पहले से तृकृति और पुरुष की विद्यमान का मानी जाए तब तो ईश्वरी अनिकृत्व की प्रसंग आ जाता है ईश्वर के अनिकृत्व का प्रसंग जबकि सभी भी वो अनिश्वर होता नहीं है ये जब दूरगा तब ऐसा सुबह व्याख्या अनुचित है क्योंकि प्रकृति पुरुष योग प्राप्त है तो जो नए तत्पुरुष समाप्त करते हैं वो ये पहले से प्रकृति और पुरुष की विद्युमानता नहीं मानते हैं उनके अनुसार प्रकृति और पुरुष समाप्ति नहीं है बल्कि कैसा है वाला कैसा है नहीं। नहीं। तो क्या मानना पड़ेगा कि प्रकृति और पुरुष की उत्पत्ति के पहले कोई तो शासन करने योग्य वस्तु है ईश्वर का न शासन करता तो प्रकृति को सही उत्पत्ति के साथ और पुरुष की उत्पत्ति के पहले शासन करने योग्य वस्तुओं का अभाव होने के लिए इस करने इस शासन करने योग्य वस्तु का अभाव होने से ईश्वर के अनिश्वत्व का प्रथम होता है उनका उनकी लगी हुआ भी अच्छा निर्ष्ट पत्नी के पहले शासन करने योग्य वस्तु का अभाव होने के कारण ईश्वर के अनिश्वत्व का प्रथम होता है ठीक है यही योग दोष आ गया भाष्यकार के अनुसार क्या है ईश्वर का ईश्वर नित्य है सदा बना रहता है अच्छा तो जो यहाँ पर सत व्यर्थ किया है ना वो व्यवहारिक सत्य हैं ना कैसा जो व्यवहारिक सत्यर्थ किया है अच्छा अब रेजना संसारक निर्म अन सत्य प्रसंगात और भातकार कहते हैं जो नयतपुरुष समाज करते हैं उनके अनुसार पहले चतु और पुरुष है तो जब पहले तो प्रकृति और पुरुष नहीं है तो क्या होता है कि बाद में ये उत्पन्न होते उत्पन्न होते हैं तो ध्यान देना जब ये बाद में उत्पन्न होते हैं तो किसी कोई को कारण कहा जा सकता है यदि प्रकृति और पुरुष पहले से हैं, तो जीव बंधन में क्यों आया अपने कर्मों के कारण आया अपनी अविज्ञा के कारण आया पहले से यदि जीव हो तो कैसे आया बंधन में अभी अभी अभी अपने कर्मों से आया, ऐसा कुछ कहा जा सकता है लेकिन जब पहले से मान नहीं, नहीं है तो फिर कुछ कर्म और अज्ञान कुछ कह सकते हैं जी वो जीव का कैसे बनेगा जी वो जीव का कर्म कैसे बनेगा जब है प्रकृति और पुरुष से नहीं है तो संसार ऐसा हेतु की अहितुक हो जाएगा बिना हेतु के हो जाएगा संसार क्या होगा बिना हेतु के होगा तो वही संसारक ये निमित्त कि संसार का संसार का कारण न होने पर संसार का निमित्त न होने पर सब जब प्रकृति और पुरुष पहले थे नहीं तो बिना कारण भी हो गए संसार है ना संसार बिना कारण भी हो गया तो अब ध्यान देना कि अब ये भी आप पूरा ध्यान देना जब संसार का कोई कारण हो क्या हो अभिज्ञाकरण में तो अभिज्ञा का भंग क्या हो जाएगा मुख्य संसार का कारण अभिज्ञा हो तो अभिज्ञा का ध्वस क्या हो जाएगा मोक्ष और जब संसार का कोई कारण ही नहीं है तो फिर क्या दोष देते हैं अनिलोक्ष तो आप ऐसा ध्यान देना कि संसार का कारण यदि अविज्ञा है तो अभिज्ञा का नाश होने पर क्या होगा मोक्ष और फिर क्या होगा तो मोक्ष तो हिंसा बना रहेगा और जब संसार का कोई कारण ही नहीं है तब क्या होगा की ऐसा उसमें व्याख्या में लिखा है यदि संसार का कोई कारण न हो सबको तो मुक्त आत्माओं का मोक्ष का भी नाश होगा बड़ी बात समझे यदि संसार का कारण है क्या अविज्ञा तो अविज्ञा के होने का भी संसार होगा अविज्ञा के ना होने का संसार तो जब संसार का कोई कारण न माना जाए बिना कारण के ही संसार हो जाए तब को भी मानना पड़ेगा की मुक्त संसार में जाएंगे जब संसार का कारण न माना जाए तो यह भी मानना पड़ेगा कि मुक्त भी संसार में लगाना संसार के कारण का अभाव होने पर मुक्तों के का मोक्ष का, का भी ध्वस होने पर मुक्तों के मोक्ष का भी ध्वस होने से उनके मोक्ष न होने का प्रसंग होता है उनके मोक्ष न होने का प्रसंग होता है प्रकाश के रूप में संसार के कारण का संसार के निमित्त का अभाव होने पर संसार के निमित्त का अभाव होने पर मुक्तों मुक्तों का चलिए संसार के निमित्त का अभाव होने पर मुक्तों को भी संसार की प्राप्ति होने से चलिका? संसार की प्राप्ति का प्रसंग होने से उनके मोक्ष के उनके मोक्ष का अभाव उनके मोक्ष के अभाव का प्रसंग होने से उनके मोक्ष के अभाव का प्रसंग होने से मोक्ष की नित्यता प्रतिपादक शास्त्रों की अगर का प्रसंग होता है पूरा बोल से जाइए पूरा बोलिए निमित्त का मुक्तों को भी संसार की प्राप्ति होने से, संसार की आप प्राप्ति मोक्ष के अभाव का प्रसंगक उनके मोक्ष के अभाव का प्रसंग होने से, उनके मोक्ष के अभाव का प्रसंग होने से मोक्ष की मित्रता प्रतिपादक शास्त्रों की का अन्य होता है मोक्ष की मित्रता प्रतिपादक शास्त्रों के अन... अनर्थकता का प्रसंग होता है हाँ मोक्ष की मित्रता प्रतिपादक शास्त्रों की अनर्थकता का प्रसंग होता है संसार की का मुक्तों के भी संसार की प्राप्ति का भी संसार की प्राप्ति का प्रसन्न होने मुक्तों से भी संसार की प्राप्ति होने से ऐसा मुक्तों को भी संसार की प्राप्ति होने से ऐसा करके मुक्तों को भी संसार के अभी बोलना वैसा करिए तो रक्ष में लिखा हुआ है ना सिर्फ आपको लिखना को भी संसार की प्राप्ति होने से हाँ उनके मोक्ष का उनके मोक्ष के अभाव का प्रसंग होने से मोक्ष में के प्रसन्न होने से मोक्ष की लिप्त प्रस्कारगत का अनर्पता का प्रसंग होता है यदि संसार के लिए अनिमित है फिर तो क्या मुक्त भी संसार का में संसार, संसार बना लेगा? नहीं।, नहीं ये ये बात आगे आएगी ये बात आगे आएगी नहीं, नहीं, नहीं, का नहीं है तो मुक्त भी संसार में हुआ ना क्या बंद मोरू पसंदात ये दूसरी बात आई अब ध्यान देना आज जब क्या है की संसार का कोई निमित्त नहीं हुआ संसार का कोई निमित्त नहीं हुआ तो फिर क्या होगा जब संसार का कोई निमित्त नहीं है तो बंधन का इसका मतलब कोई निमित्त होगा तो बंधन का भी कोई निमित्त नहीं हुआ और जब बंधन का कोई निमित्त नहीं हुआ तो ध्यान देना बंधन होने पर ही मुक्त होता है तो जब वो क्या है कि बंधन का भी कोई निमित्त नहीं हुआ तो मुक्त सिद्ध होगा इस प्रकार बंधन और मुक्त दोनों के अभाव का प्रसंग आता है इसको ऐसा समझेंगे आप जो लोग नए तत्व समाप्त करते हैं उनके अनुसार प्रकृति और पुरुष पहले से नहीं है नहीं मान्य है तो प्रकृति और पुरुष पहले से मान्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि पहले से बंधन नहीं पहले नहीं मानना पड़ेगा ना जब जी को तो अनादि मानते हैं तब क्या मानते हैं कि बंधन कैसा है अनादि और जब ये नए तत्व करने वाले प्रकृति और पुरुष को पहले से मानते नहीं है तो बंधन पहले है तो क्या हो गया बंधन के अभाव का प्रसन्न हो गया और बंधन पूर्व ही मुक्त होता है तो जब बंधन ही पूर्व सिद्ध नहीं हुआ तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं तो इस प्रकार बंधन और मोक्ष के अभाव का प्रसन्न होता है बात सोच यह है की करने वालों के मत में पहले ऐसी नहीं है जब पहले ऐसी दोनों विद्यमान नहीं है तो पहले बंधन है पहले बंधन नहीं है और जब बंधन नहीं है तो बंधन पूर्व की मुक्त होगा जब बंधन ही नहीं है तो भी नहीं है तो बंधन और मोक्ष के अभाव का प्रसन्न होता है बंधन और मोक्ष के अभाव प्रकृतियों नृत्य प्रकृतियों के साथ है ईश्वर की दोनों प्रकृतियों का नेतृत्व होने का ठीक था ईश्वर की इस ईश्वर तो की दोनों प्रकृतियों का नेतृत्व होने पर एक पे या सब सर्व उपन्न होते शब्द युक्ति युक्त हो जाता है या सब या सब व्यवस्था युक्ति युक्त हो जाती पर, है पुना ईश्वर की दोनों प्रकृतियों का निश्चित होने का नेतृत्व का ईश्वर के साथ है प्रकृतियों के साथ है प्रकृतों के साथ है ना क्यूँकी प्रकृति की जो नित्य वो मान रहा था ये ईश्वर की दोनों प्रकृतियों के हो नित्यता होने पर एक सर्वोम सब कुछ युक्ति युक्त हो जाता है यदि दोनों प्रकृतियाँ लिखते हैं तो क्या है कि क्या है कि सृष्टि के पूर्व में भी ये दोनों विद्यमान है वो जो जीव विद्यमान है उसकी विद्या विद्यमान है अविद्या के कारण जो शिव संस्कार भी विद्यमान है उसके है न? तो फिर उसके अनुसार क्या है उसका बंधन भी होता है बंधन सिद्ध बने के वो भी होता है और जब जीव पर लेकर विद्यमान है उसका अविद्या भी विद्यमान है और विद्या बंधन का कारण है बंधन का कारण अविद्या है तो अविद्या तो जिसकी होगी वही बंधन में आएगा मुक्त है क्या तो बंधन में नहीं आएगा तो उसके अनु का प्रसंग भी नहीं होता और उसके क्या साक्ष की अंदर का भी प्रसंग नहीं होगा तो ऐसा मानना चाहिए भाष्यकार कैसे है प्रथम ये कैसे युक्त हो जाता है कैसे युक्ति युक्त हो जाता है तो भाष्यकार बताते हैं गुणांचा श्लोक में क्या है कि विकार और गुण इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ ही जानो प्रकृति से उत्पन्न हुआ ही जानो तो विकार क्या है गुण क्या है लगाइए विकारां गुणांचा गुणा चा वक्षवाणा ने आदि दे इंद्रियान विकारान आगे कहे जाने वाले बुद्धि आदि दे इंद्री विकारों को तो आगे कहे जाने वाले तो अगले श्लोक के भाषण में आएंगे तो यहाँ इसको आप ऐसे समझ लेना तरीका पड़ी है ना उसके अनुसार लगा लेना बुद्धि से ले लो महा क्या लेना है महागे आप क्या अहंकार बुद्धि अहंकार और एकादश नहीं पंचर्मात्राए बुद्धि अहंकार पंचतन मात्राएं अध्यय हो गया ना अध्यय से ले लेना ले ले पंचभूत दे में है तो दे पंचभूत और एकादशी हो गयी बुद्धि क्या आपने अहंकार और आप से लेना है पंचभूप और इंद्रिया हो गयी एकादश तेईस हो गया ना हाँ। ये तेईस जो हो गए कौन तो हो गए इसका हुआ बुद्धि आदि से लेकर के दे और इंद्री समय आगे कहे जाने वाले बुद्धि आदि से लेकर दे और इंद्री पर्यंत विकार बुद्धि आदि से लेकर और पर्यंत के विकार और ये ये विकारान हो गया ना, हो गया। और गुणों को देखेंगे आप तथा मोह दृत्ति के रूप के कर्ण ध्यान देना प्रत्येक वृत्ति सुख प्रत्यय का मतलब हुआ सुखाकार दृष्टि और दुख प्रत्यय क्या हुआ दुखाकार वृक्ष का क्या तो क्या हुआ सुख सुख तथा इसके आकार में सुख दुःख तथा मोह ऐसा लगाना मतलब वृत्ति के रूप में कर्ण से सुख दुख तथा मोह रूप गुणों का क्या वृत्ति के रूप में पढ़ना सुख दुख तथा मोह रूप गुणों को ऐसा लग सकता है या ऐसा समझना सुख सु, सु, सुखातार परिणाम को प्राप्त हुआ दुधातार परिणाम को प्राप्त हुआ और मोहाकार परिणाम को प्राप्त हुआ कौन गुढ़ परिणाम को कौन प्राप्त हुआ गुण तो ये इन गुणों का ही परिणाम और शुभ रूप में किस गुण का परिणाम है सत्य गुण का और दुख रूप में परिणाम किसका है रजो गुण का और वो में परिणाम किसका है तो सुख गुण तथा मोहन कैसे मनो शुभ दृष्टि तथा मुंह इन दृष्टि सुख दृष्टि तथा मुंह का दृष्टि के रूप में पढ़ना और सुख दृष्टि तथा मुंह सुख दृष्टि तथा मुंह रूप दृष्टि के रूप में पढ़ना और सुख दृष्टि तथा मुंह मुंह को दृष्टि के आकार में पढ़ना शुभ तथा मोह वृत्ति आकार में परिणत सत्तम गुणों को गुण में सत्म देना है। लगे शुभ तथा मोह वृत्ति के आकार में परिणत होने वाले सतुत्तम इन गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानू लग गया नवीन गुणों में परिणाम के तो प्राप्त होने वाले जो गुण है उनको तथा इनको बुद्धि आदि को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानू अब अभिप्राय बताते हैं वास्तविक प्रकृति ही तो प्रकृति को समझाते है ईश्वर से विकार कारण शक्ति की विकारों की कारण रूप शक्ति <usikli> विकारों की कारण रूप शक्ति ईश्वर की त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति विकारों की कारण रूप शक्ति जो ईश्वर की तिरुणात्मिका माया है यहाँ पर प्रकृति सम्भवान आया है श्लोक तो में तो प्रकृति सम्भवान में समास बता रहे हैं वाक्यकाल तो प्रकृति गर्भ हो गया विकारों की कारण रूप शक्तिनाथिका माया तो यहाँ प्रस्ताव से क्या लेना प्रकृति, प्रकृति तो उत्पादक से जिन विकारों की और जिन गुणों की प्रकृति उत्पादक से जिन विकारों की और जिन गुणों की तो उन विकार और गुणों को क्या कहेंगे प्रकृति संभवान लगाइए नाम प्रकृति प्रकृति प्रकृति है जिन विकारों की और गुणों की तो कान और गुणान उन विकार और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जाना जो प्रकृति जिसका उत्पादक होगी वो प्रकृति से उत्पन्न होगा समस्त बढ़िया प्रकृति प्रकृति सम्भवा ये विकार विकार नाम उनको क्या संभव उन और गुणों तो से से अर्खा, का परिणाम जानो प्रकृति का परिणाम जानो शुद्ध सुखाम करना अच्छा पुनः ये है पुनः प्रकृति संभवा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले क्या गुणा सेकृति से उत्पन्न होने वाले वे विकार और गुण कौन है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले वे विकार और गुण तो कौन है तो पर इन रूप में अच्छा सुख दुख मोह को ही ले लो सुख दुख और मोह रूप में परिणत कौन हुए सब्रस्तम तो अब जिन रूप में परिणत हुए हैं उन्ही रूपों ले लो सद्रस्तम ही परिणत हुए हैं कई रूपों में आप अब देखेंगे पढ़ो कार्य हेतु कार्यकरण कर्तृ हेतु उच्चते पुरुष सुख दुखा भोतृत्व हेतु कार्य करण कर सकते है तो यहाँ पर कार्य जो है ना में आया है ना नोट है ना, अच्छा। और करण से ले लेना कौन आप इंद्रिया करण से कौन लेना है इंद्रिया महादारी कार्य और इंद्रिया भाष्य में पहले देखना कार्यकर्त क्या किया शरीर कार्यकर्त किया है शरीर किया है और यहाँ पर खुद व्याख्या करती है इंद्र तो चाहे दे और इंद्रिय के उत्पादकत्व में या कर्तवर का उत्पत्ति कर्तित्व कर्तव्य कर, तुक। कर, कर, तुक। तुक। कर या उत्पादकत्व दे की उत्पत्ति करने में तो। या दे और इंद्रियों की उत्पत्ति कर्तृत्व में प्रकृति को हेतु कहा जाता है कार्य और करण की उत्पत्ति कर्तृत्व में प्रकृति को हेतु कहा जाता है प्रकृति कितने हेतु है कार्य और करण की को उत्पन्न करने में कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु कौन है ठीक है लेकिन कर्तव्य कार्य और करण की उत्पत्ति या कार्य और करण को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है प्रकृति हेतु और इंदिनी को कार्य और करण को उत्पन्न करने में लगा आगे देखेंगे सुख दुखाना भोकृत्व सुख और दुख के भोकृत्व में, तो में, तो में या सुख और दुख को भोगने में जाता है सुख और दुख को भोगने में या सुख और दुख का अनुभव करने में सुख और दुख का अनुभव करने में पुरुष हेतु कहा जाता है अब इसको लगाइए कार्य कारण कर तो देखेंगे कार्यम शरीरम कार्य कर देखे शरीर और तत्नी त्रोदर्णी स्थानीय तो तो तो करते शरीर स्थानीय शरीर में करण हैं का गए उसी आधार कि तीन परिका में बताए गए हैं कौन कौन महात अहंकार और मन महात अहंकार हो इन तीनों से तीन करण बताया है वहां पर और नहीं तो सोचिए न की चित्त को छोड़ करके मन बुद्धि अहंकार को छोड़कर मैंने अंकार ले लो लोगा के बुद्धि तो मार है ना चलिए तो शरीर में अब भाष्यकार इसको तो बताते हैं कि ये कार्य शब्द से शरीर को और कार्य शब्द क्या लेना है तो इसको स्पष्ट करते हैं तो दे के आरम्भ के भूतानी क्या विषय दे के आरम्भक देह के आरम्भक भूत भूत मतलब पंचभूत दे के आरम्भ पंचभूत और चार विषय विषय से ऐसी शब्द स्पर्शभ है लेकिन यहाँ पर शब्दी तय नहीं है शब्दादी सूक्ष जाते हैं तो विषय ऐसी प्रसंगानुसार क्या ले लेंगे शब्दादी पंच तन से पंचभूत और पंचमात्राएं होगी ना दे के आरम्भ पंचभूत और पंच तन मात्राए प्रकृति से उत्पन्न होने वाले अधिकार हैं लगाइए दे के आरम्भक या दे को उत्पन्न करने वाले पंचभूत और पंच धर्मात्राए पूर्वोक्त प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार ये पूर्वोक्त प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार हैं इनका यहाँ पर इनका कार्य के ग्रहण से ग्रहण हो जाता है यहाँ पर कार्य के ग्रहण से इन सबका ग्रहण हो जाता है तो किसका पंचभूतों का और पंच तर्मात्राओं का पंचभूत और पंच हो गई ना अच्छा आगे देखेंगे गुनाह क्या प्रकृति संभव तथा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुख महात्मक गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुग्ध मोहात्मक गुण करण के आस्तित रहने के कारण करण के ग्रहण से भी खूज आते करण के आस्तित कौन है सुदुख और करण के आस्तित है करण के तथा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले शुभ गुप्त मोहत्मक गुण करण के आश्रित रहने के कारण करण के ग्रहण से इनका ग्रहण हो जाता है तो अब देखना पूर्व श्लोक में विकार आया था ना तो यहाँ पर क्या होगी किसको लिया भाष में अभी पंच महाभूत तो और पंच तन्मात्र है तथा ये ये कार्य के ग्रहण से इनका ग्रहण हुआ किसका पंचभूत और पंच तन्मात्राओं का कार्य के से ग्रहण हुआ अब कर्ण से क्या लिया त्रियोदश करण और त्रियोदर्ण ले लिया और उसमें क्या गया? आ, आ लिया गया शुद्ध को मुख ये गुण आ गया शुद्ध को मुख आ गया अच्छा तो ये तेईस तेईस हो गए ना तेईस कैसे हो गए कि दस त्रियोदश हो गए करण और कार्य कितने हो गया दस पंचभूत मात्र तेईस हो गए ना अच्छा तेसाम कार्य करना नाम कर्तव्य कार्यकर्ण कर्तव्य स्लोक में आया है तो कार्य करण कर्तव्यों में प्रकार तत्पुर कार्य करणा नाम कर्तव और कर्तृत्व कर उत्पादकत्व है ना क्या उत्पत्ति hmm. कि कार्य और करणों के कर्तृत्व में या कार्य और की को उत्पन्न करने में और करण को उत्पन्न करने में लगाइए कार्य करणा नाम कर्तृत्व कर्तृत्व का विचार उत्पादकत्व जो कार्य और करण का कर्तृत्व है उसे कार्य करण करती कहते हैं समाज तो करने का तो क्या बनेगा कार्य करण कर्तित्व कार्यकरण का जो प्रकृत है उसे कार्य करण कहते हैं क्या बनेगा कार्य और इंद्रियों की उत्पत्ति में हेतु प्रकृति कही जाती है हेतु का कारण ठीक है उत्पन्न करने में हाँ सब कुछ ही यहाँ प्रकृति ही बताएंगे प्रकृति के संबंध के कारण ही चीतन को प्रण जाता है कारण पृथ्वी कारण्य आरम्भक होने के कारण प्रकृति कारण कही जाती है आरम्भक होने के कारण या उत्पादक होने के कारण प्रकृति कारण कही जाती है यही उत्पादक है कौन उत्पादक है पृथ्वी किसके उत्पादक है कार्योपकरण कहा गया एवं इस प्रकार कार्य कारण कार्य कारण के करता रूप से कार्य कारण कार्य उपकरण से कार्य और करण के कर्ता होने से या कार्य उपकरण के कर्तिक रूप से संसार का कारण प्रकृति है कार्य और कार्य उपकरण का कर्ता होने से कार्य उपकरण का कर्ता होने से संसार का कारण कौन प्रकृति ही संसार का कारण है किसी भी संसार का कारण है संसार में कार्य कारण यही संसार है इसका कार्य है और देखेंगे कार्य कारण यहाँ पर पाठ कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्व अभी कारण कारकरण कर्तव्य आया है ना यहाँ पर पाठ हंसर है कार्य कारण कर्तृत्व इसको कल देखेंगे सोम सोम सोमे सोमया